के पंख ब्लॉग की एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है भोपाल और भोपालियों को समर्पित एक कविता भोपाल शहर का क्या कहना हर बात निराली होती है हर दिन मंती है ईद यहाँ हर रात दिवाली होती है यह शहर नहीं एक जज्बा है हर शख्स यहाँ पर है नवाब हर मोहतरमा बेगम है हर बच्चा शहजादा है जनाब जब भोर हुए सूरज आता तब झील बड़ी सज जाती है सिंदूरी रंग के पानी से आरती उतारी जाती है मंदिर के घंटों की घनघन मस्जिद से उठती है अजान पौधे किलोल की बगिया के फिर से पा लेते नई जान पेड़ों के पत्तों पर मोती जैसे सज जाती शबनम है शामला पहाड़ी पर बिछती हरियाली की चादर नम है मोती जैसी मोती मस्जिद ताजुल मसाजिद है ताज यहाँ बिरला मंदिर उस पर्वत पर उत्तम शिखर सम खड़ा हुआ जब वन विहार में कदम रखो कुदरत के पास पहुँच जाजे वन के राजा को देख वहाँ खुद जंगल में ही खो जा भारत भवन की है शान जुदा जीवंत कला हर हो जाती। सपने, सपने जैसे, जैसे सच हो जाते आंखें सपनों में खो सांचे सांचे के, पास के पास पहुंच, पहुंच मन, मन शांत स्वयं हो जाता है।, है और भीम बैठ, बैठ का में आकर इतिहास सत्य बन जाता है हम कितना भी देखें देखे इसको, इसको फिर भी बाकी रह जाता है जामा मस्जिद और चौक में जब जाते ही दिल भर जाता है बने चाचा की शहनाई रतलामी जी की सेव यहाँ इब्राहिमपुरा के टोस्ट गजब घंटे वालों की मिठाई यहाँ बस स्टाफों के नाम यहाँ नंबर से जाने जाते हैं बारह सौ पचास दो ढाई भी ग्यारह नंबर तक पाते हैं पोहा और जलेबी ना पाए तो पेट कहाँ भर पाता है एक हाथ कचोड़ी खो लेते दूजे में समोसा होता है भारत भोपाल अल्पना लीली रंग महल संगीत और गूंज थे जब जो फिल्म का आनंद आता था पीवीआर और मॉल ने छीना सब। हर इंसान दोस्त यहाँ पर है हर घर अपना सा लगता है हर बिटिया का पीहर भी है ससुराल सजता है एक दूसरे पर विश्वास यहाँ सब साथ खड़े हो जाते हैं अगर मुश्किल में पड़ जाएं तो सबको अपना ही पाते हैं हो हिंदू चाहे हो मुस्लिम सिख ईसाई या बौद्ध यहाँ सब साथ रहे मिलजुल कर ही भोपाल की है बस यही फिजा हम चाहे कितने दूर रहें पर दूर ना इससे हो पाए हर भोपाली के दिल में बस भोपाल को ही हर दम पाए भोपाल को समर्पित इस प्यारी सी कविता के लिए हम अपने व्हाट्सएप के उन मित्रों के आभारी हैं जिन्होंने ये कविता हम तक पहुंचाई इसे स्वर दिया भारती परिमल ने